बिल जी को नाभाजी ने श्री कृष्ण कृपा का कोपर पर कहा कोपर माने बड़ा बर्तन जो जितना बड़ा बर्तन है जो जितना बड़ा पात्र है और सन्मुख है उतना अधिक कृपा को अपने में बटोर रहा है और उतना अधिक कृपा का अनुभव कर रहा है ये भक्तजन भगवान की कृपा के कोपर बन जाते हैं भाजन बन जाते हैं तड़िदम्बराय तड़िदम्बराय का तात्पर्य है जैसे सजल सजल मेघ में और शाश्वत भाव से पीतवर्ण की विद्युत चमकने लग जाए ऐसे ही आपके श्रीअंग में पीतांबर सुशोभित हो रहा है पीतांबर फहरा रहा है बड़ी सुंदर शोभा हो रही है ये पीतांबर कौन है कहते ये साक्षात श्री राधा रानी है ठाकुर जी के श्रीअंग में पीतांबर राधा रानी है और राधा रानी के श्रीअंग में जो नीलांबर है नील चूनर है वो साक्षात श्याम सुंदर हैं तो तड़िदम्बराय का तात्पर्य है कि मानो श्री ब्रह्मा जी महाराज श्री किशोरी जी से पीतांबर के रूप में उनको नमस्कार करके उनसे स्तुति कर रहे हैं कबहू का अंब अवसर पाए मानो ये कह रहे हैं कि हे पीतांबर स्वरूपा श्री जी आप ही अपने प्रियतम को मना ये आपका ही बालक ब्रह्मा है गलती हो गई भूल हो गई क्षमा दान करें और ये प्रसन्न हो जाए तड़िदंबराय दूसरा तड़िदंबराय का भाव ये है काशिका वृत्ति की एक कारिका है इसमें लिखा है बिजली के अलग अलग लक्षण लक्षण के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हुई है वाताय कपिला विद्युत आतपायाति लोहनी कृष्णा सर्व विनाशाय दुर्भिक्षा सिता भवे वाताय कपिला विद्युत तो गुरुजी बताते थे कि इसमें शुभ लक्षण वाली विद्युत पीली विद्युत है बात आई विद्युत हवा के साथ मोटी मोटी बूंदों से जल बरसने की सूचना देने वाली पीली बिजली होती है तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कृपारूपी वायु उसमें उड़कर मैं आपके चरणों में आऊंगा और आपकी कृपा से शरावर हो जाऊंगा यह सूचना दे रहा है पीताम्बर क्योंकि पीली बिजली चमकती है तो उत्तम वर्षा की सूचना मिलती है भले ही मैं अपराधी हूँ लेकिन ये पीताम्बर सूचित कर रहा है कि ये वर्षा होगी और मैं इस प्रेम में आपकी कृपा में शराब हो जाऊंगा हे भगवान यदि आप ये कहें कि हम किसी निकृष्ट को नहीं अपनाते तो ये नहीं कहा जा सकता आप इतने करुणामय है कि गुंजा वतंस आपने गुंजा माला को कंठ में धारण कर रखा है मैया ने बड़े सुंदर सुंदर मणियों के हार पहनाए हैं उनका वर्णन ब्रह्मा जी नहीं कर रहे हैं गुंजा का वर्णन कर रहे हैं गुंजावतंश गुंजा वाला आपके कंठ में है माने गुंगुची। गुंगुची। गुंजा माने घुंघुची घुंघुची गुंजा ब्रज में कहीं कहीं उसे चिरवटी भी कहते हैं आप लोगों ने देखा होगा गुंजा घुंघुची माशाबी भी शायद उसी को कहते हैं तो वो जो गुंजा होती है एक तरफ उसका मुंह लाल होता है एक तरफ काली होती है ऐसी फली में वृक्ष के लग जाती है गुंजा माला उसकी माला बड़ी बढ़िया बनती है गले में पहनने में अच्छी भी लगती है ठाकुर जी उसको कंठ में धारण करते हैं गुंजा ले आते हैं लोग और उसको जल में भिजा देते हैं चार छह दिन में वो फूल जाती है फूल जाती है तो फिर सुई से छेद करके उसकी माला बना लेते हैं छाया में सुखाते हैं धूप में सुखाने पर वो फिर फट जाती है छाया में सुखा करके बढ़िया माला उनकी तो गंजा की तो ठाकुर जी गुंजा कंठ में धारण किए हैं मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गुंजा जैसी तुच्छ वस्तु को आपने गले से लगा रखा है इसका तात्पर्य है कि कोई जीव आपके पास आ जाए बस आप उसे गले से लगा लेते हैं आप हमें अपना कंठाश्लेष अवश्य प्रदान करेंगे गुंजा एक तरफ लाल होती है दूसरी तरफ काली होती है लाल रंग रजोगुण का है काला रंग तमोगुण का है मानो ब्रह्मा जी करें रजोगुण तमोगुण का रंग ही जिसमें प्रधान है ऐसी गुंजा को आपने गले से लगा रखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्राप्त करने के लिए सात्विक होना भी जरूरी है आप चाहें तो रजोगुणी तमोगुणी को भी कंठ से लगा लेते हैं इसलिए मैं रजोगुण प्रधान हूं लेकिन फिर भी आप हमें अपने कंठ से अवश्य ही लगा लेंगे फिर भगवान ये परिपृक्ष लसन मुखाय मयूर के पंख को आपने अपने मस्तक पर धारण किया है इससे आपका मस्तक सुशोभित हो रहा है शे भगवान बनमाला आपके कंठ में है इस बनमाला के रूप में आपके भक्त पुष्प ही तो आपके वक्षस्थल से लगे हुए हैं कबल वेत्र विषाण वेणु दही भात का ग्रास आपके हाथ में है और वेत्र वेत्र माने लकुट यु कमलासना यष्टिस्तु कमलासना भगवान के हाथ में जो छड़ी है ना वो साक्षात ब्रह्मा जी है वंशस्तु भगवान रुद्रा शंकर जी ही वाणी वेणु है बांसुरी है ब्रह्मा जी लकुट है तस्व श्रृंगाह पुर श्रृंगी जो बजाते हैं वो इंद्र है इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी के कहने का भाव है कि लकुट के रूप में आपने मुझे स्वीकार कर रखा है तो फिर इसे आप क्यों अस्वीकार कर रहे है आप मुझे अवश्य ही अंगीकार करेंगे दूसरी बात यह है कि ठाकुर जी की लकुट टेढ़ी है लकुट टेढ़ी है क्योंकि वो लकुट जो है ना वो लता की लकुट धारण करते हैं ठाकुर जी वृद्ध की लता की ही लकुट धारण करते हैं और लकुट टेढ़ी बेड़ी है मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप सीधे को अपनावे ऐसी बात नहीं जब टेढ़ी बेड़ी लकुट को आपने हाथ में पकड़ रखा है तो हमारी टेढ़ पर आप ध्यान नहीं देंगे आप हमें अवश्य ही अपनावेंगे या हमें विश्वास है हे भगवान ऐसे आपके अतिशय मनोहर चरण कमल हे नंदन नंदन आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं आपकी स्तुति करते हैं आप ही स्तुति के योग्य हैं हे भगवान आपने जो यह मंगलमय स्वरूप प्रकट किया है यह कैसा है कहते अश्यापि देव बपुशो मदनु ग्रह स्वेच्छा न तो भूतमय से कोपी नेशे महिवसी मन सांतरे साक्षात्व कि सुखानुभूते हे भगवं आपका जो यह दिव्य श्री है यह भक्तों की संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है आप भक्तवांछा कल्पतरु हैं हे भगवं यह जो स्वरूप आपने प्रकट किया मत अनुग्रह से मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही आपने स्वरूप प्रकट किया है देखिए यहां कहने का भाव ये है प्रत्येक वैष्णव को प्रेमी को यह अनुभव करना चाहिए भगवान का अवतार मेरे लिए है यदि भगवान का अवतार नहीं होता तो हम अपने चित्त को कहां लगाते हम अपने मन को कहां लगाते हम किसकी आराधना उपासना करते हम किसकी मधुराति मधुर लीलाओं का श्रवण करते वस्तुतः ठाकुर जी का अवतार केवल मेरे लिए ब्रह्मा जी कहते हे भगवान यह मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने मंगलमय स्वरूप प्रकट किया है यह आपका जो श्री विग्रह है यह मंगलमय आपका स्वरूप मायिक नहीं है जो लोग भगवान के सगुण स्वरूप को मायिक बताते हैं उस बात का ब्रह्मा जी खंडन कर रहे हैं स्वेच्छा आप प्रकट भय विधि न बनाए आप अपने संकल्प से प्रकट भय अपने संकल्प से आप प्रकट भय न तो भूतमय से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंचभूतों से सृष्ट आपका श्रीअंग नहीं है आप तो सचिदानंद सच घन है चिदानंदमय देह तुम्हारी आप साक्षात चिदानंदमय हैं कितने लोगों ने निर्विशेष की महिमा को तो स्वीकार किया सविशेष सगुण यद्यपि हमारे यहां सगुण भी सविशेष नहीं वो भी वो विशेष भी है और निर्विशेष भी है क्योंकि प्रकृतिगत विशेष जड़ प्रकृति के और विशेषों से वे शून्य हैं, इसलिए निर्विशेष अप्राकृत गुण विशिष्ट है इसलिए निर्विशेष है अप्राकृत गुण नहीं है प्राकृत गुण से रहित है अपराकृत गुण विशिष्ट है भगवान का शरीर जो है अपराकृत गुण विशिष्ट है लेकिन बहुत से लोगों ने सगुण निर्गुण ये दो भेद करके ऐसा किया कि निर्गुण जो है वो माया से रहित है और सगुण जो है वो मायापाधिक है इस बात का ब्रह्मा जी खंडन कर रहे हैं बोले सगुण माओपाधिक नहीं है आप अपने संकल्प से प्रकट भय हैं और आपका यह श्री मायाकृत उपाधि नहीं है आपने प्रेमियों के ऊपर कृपा करने के लिए ही अपने इस मंगलमय स्वरूप को प्रकट किया है भगवान ऐसा जो आपका मंगलमय अपराकृत शुद्ध शत्वमय विशुद्ध जो आपका स्वरूप है कहते इस स्वरूप की महिमा कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योगी के द्वारा आपके इस मंगलमय स्वरूप को पकड़ सके ये संभव नहीं है आपके अनुग्रह से ही आपका यह स्वरूप ध्यान में आ सकता है जाना जा सकता है पाया जा सकता है फिर भगवान आपने कृपा करके यह परम मंगलमय स्वरूप प्रकट किया है कौन कहता है जो कि यह आपका विग्रह पंचभूतमय है यह तो आपका दिव्य सच्चिदानंदमय आपका स्वरूप है हे भगवान वस्तुतः फिर कौन ऐसा है जो अपने पुरुषार्थ से आपके इस स्वरूप की महिमा को समझ सके आपकी कृपा से ही आपका मंगलमय यह स्वरूप जाना जा सकता इसलिए भगवान अब हमारी समझ में तो आ गई बात ब्रह्मा जी कहते हमारी समझ में बात आ गई क्या बात समझ में आ गई कहते हमारी समझ में ये बात आ गई कि आपके इस मंगलमय झांकी पर ही अपना तनम प्राण सर्व सुधार देना चाहिए ये बात हमारी समझ में आ गई संपूर्ण समर्पण शरणागति आपके चरणों में कर देनी चाहिए क्योंकि शरणागति के अतिरिक्त जीव के कल्याण का सरलतम कोई साधन नहीं है हे भगवान इसलिए जो आपके प्रेमी भक्त हैं आपकी शरणागति की महिमा समझने वाले भक्त हैं वे तो अनन्य भाव से आपकी शरण में आ जाते हैं और शरण में आकर आपकी लीला कथा का सहारा ले लेते हैं फिर कोई तत्व उनसे अज्ञात नहीं रह जाता है बहुत सुंदर बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी ध्यान पूर्वक सुने ज्ञाने प्रयास मुद पास न मंत जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभिल ये प्रायशो जित जितोप्यसितई त्रिलोक्यां हे भगवान जो भाग्यशाली भक्त भाग ज्ञान प्राप्ति का अनर्थक प्रयास नहीं करते हमें तत्व तो ज्ञान हो जाए तत्व तो बोध हो जाए ऐसी कोशिश में नहीं लगते क्या करते हैं आप आपितु नमत एव केवल आपके चरणों में नमस्कार कर लेते हैं आपके चरणों में अपना समर्पण कर देते हैं आपकी शरण में चले जाते हैं और शरण में चले जाने के बाद क्या करते हैं सन भवदीय वार्ताम श्रुआ जीवंत सत्पुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी कथा सुन करके और वे जीवित रहते हैं कथा सुनने में विशेषण दिया है सन सत्पुरुषों के मुख से निश्रित आपकी कथा को सुनते हैं सत्पुरुष कौन है असत पुरुष कौन है भगवान में जिसका चित्त लगा है वो सत्पुरुष है संसार में जिसका चित्त लगा वह सतपुरुष है, है। नासवान वस्तुओं को जिसने अपना मान रखा है वो असत है और सत स्वरूप परमात्मा को जिसने अपना मान रखा वही सत्पुरुष है अर्थात भगवत भक्त भगवत भक्त के मुख से जो आपकी कथा को सुनते हैं शरण में जाने के बाद फिर निरंतर आपके चरित्र का आश्रय लेते हैं कहते बस ते एव जीवंती दो अर्थ हैं एक तो वे शरण में जाने के बाद कथा के सारे ही जीवित रहते हैं एक अर्थ तो ये है और दूसरा अर्थ ये है ये तो खलु भवदीय वार्ता श्रुत्वा जीवन्ति ते जीवंती अन्यस्तु मृता वस्तुतः जो आपकी कथा सुनकर जीवित हैं वे ही जीवित हैं और जो कथा में जनक अनुभव वे तो मरे हुए हैं मृतक के तुल्य सब के तुल्य हैं सनमुखरीताम ये विशेषण भागवत में कई जगह आया कथा जहां आई वहां सत्पुरुष के मुख से सुनो ये बात आई बरसाने में एक संत रहते थे श्री राधा शरण जी महाराज राधाचरणदास्य पंडित श्री ग्याप्रसाद जी महाराज के साथ बड़े अच्छे संत थे बड़े नाम यापक और बड़े तितिक्षा पूर्वक बहुत अच्छी स्थिति उनकी थी अभी अभी वे श्री जी की सेवा में प्रविष्ट हुए हैं हम समझते हैं पांच छ दिन हुआ होगा पांच छ दिन पंचमी पंच को पंचमी को भगवान की सेवा में वो पहुंचे तो उन्होंने एक पंडित जी का संस्मरण सुनाया बरसाने में गहवर वन में कथा हुई कुछ मधुकरिया संत बोले महाराज मधुकरियों को कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं तो महाराज जी से पूछ लो महाराज जी ने आज्ञा दिया तो वहीं गहरवन में ही कथा की बहुत आनंद मिला संतों की तो वो उन्होंने पंडित जी का एक संस्मान सुनाया कि एक बार पंडित जी ने कहा या हमसे कहा कि नाम जप करो कथा मत सुनो तो कहते हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो पंडित जी खुद तो हमेशा सुनते रहते हैं तो हमसे कहते कि तुम तो नाम ही जब करो कथा मत सुनो तो आश्चर्य हुआ थोड़ी देर बाद हाथ जोड़कर पूछा तो महाराज आप कथा सुनने को तो लोग कहते हैं कथा सुनना चाहिए प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर प्रतिम कथा प्रसंगा और नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णो फिर आप कथा सुनने की लिए मना क्यों कर रहे नाम जब करें कथा सुनने से ही तो नाम जब में मन लगेगा तो आप कृपा करके इस बात को समझाने तो उन्होंने कहा कि पंडित जी महाराज ने अपनी वाणी से कहा कि कथा सुननी चाहिए कथा से बहुत लाभ होता है लेकिन कथा जब भी सुने वैष्णव के मुख सो ही सुने संत के मुख सो सुने वैष्णव के मुख से सुनो क्योंकि वह कथा में निष्कामता का होगी वाह में अनुराग को मिश्रण हो और विषयी पुरुष के मुख से कथा सुनेगो तो वा में वह अपने विषय को मिश्रण कर देगो व कथा को सुन के साधक के भटवे भटकवे की संभावना है जाए या सो कोई सत्पुरुष मिले तो कथा सुनी और नहीं तो नाम जप करनो और ग्रंथ को स्वाध्याय करनो ये पंडित जी ओ है वास्तविकता ऐसी कथा के नाम पर कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें शास्त्र के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध सदाचार के विरुद्ध कहने लग जाते हैं कि उनको सुनकर के कोई भोला भाला व्यक्ति वो तो भटक ही जाएगा इसलिए कथा का एक ही मर्यादा है सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्ण अखिलात्मा भगवान में प्रेम जैसे बढ़ जाए भगवान में प्रीति हो जाए बस यही संकल्प लेकर के कथा कहनी चाहिए भगवत सिंह जी कहते प्रथम सुने भागवत साधना का प्रथम सोपान है भागवत श्रवण करें इसके पहले गति नहीं है साधना में प्रथम सुने भागवत लेकिन भक्त मुख प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भक्त के मुख से भागवत सुने अभक्त के मुख से भागवत न सुने तीन कांड एकत्व तो सानिकु अज्ञ बखान भक्त नहीं होंगे तो क्या कहेंगे बोले ज्ञान कर्म उपासना तीन का भुला मिला स्वरूप है भागवत इसमें प्रेम उसे नहीं दिखाई पड़ेगा वो कहे जैसे कांड तीन में वेद में तीन कांड है ऐसे इसमें तीन कांड है तीन कांड एकत्व तो एक में मिला के कु अज्ञ वखानत कर्मठ ज्ञानी एच अर्थ को अनर्थ बानता कर्म के प्रति जिनका आग्रह वो खींच के वहीं अर्थ ले जाएंगे ज्ञान में जिनका आग्रह वो खींच करके वही अर्थ ले जाएंगे भगवान के समर्पण की बात भगवान के अनुराग की बात वे नहीं कह पाएंगे इसलिए भगवान के अनुराग की बात ही करनी चाहिए तो सनमुखरिताम सत्पुरुषों के मुख से निश्रित आपकी वाणी को सुन करके जो जीवित रहते हैं ऐसे भक्तों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं वे जिस अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं वही रह करके अपना सर्वस्व आपके चरणों में निवेदन कर देते हैं आपकी चर्चा सुन के और उनके हृदय में इतना प्रेम प्रकट हो जाता है कि वे आपको भी जीत लेते हैं ये प्रायसो जित जितोप्यसितईस त्रिलोक्यां इस त्रिभुवन में त्रिलोकी में आपको जीतने वाला कोई नहीं है लेकिन वे प्रेमी कथा सुनकर इस प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं इतना प्रेम प्राप्त कर लेते हैं त्रिलोकी में जिसे कोई नहीं जीत सकता ऐसे आपके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं अर्थात प्रेम के द्वारा आपको भी अपने अधीन कर लेते हैं ऐसी आपकी शरणागति की महिमा है और ऐसी आपकी मंगलमयी दिव्य कथा की महिमा है भगवान अब हमारी समझ में आ गया है कि सब का मूल कल्याण का मूल श्रेय का मूल आपकी भक्ति है ऐसी भक्ति को छोड़ करके जो हमें निर्वाण पदवी प्राप्त हो जाए हमारा मोक्ष हो जाए हमें कैवल्य ज्ञान हो जाए इस प्रकार के जो प्रयत्नों में लगे रहते हैं भक्ति को ठुकरा करके भक्ति की महिमा को भूला करके भक्ति का तिरस्कार करके जो इस प्रकार की साधना में लगे रहते हैं उनके हाथ कुछ भी पड़ने वाला नहीं है शेय श्रुति भक्ति मुद्य क्लिश्य केवल बोध लब्धे त्लीशल शिष्य से न्य यथास्थूल तुषावघातिना जैसे धान की भूसी को कूटने वाला व्यक्ति भूसी कूटते कूटते मूसल भी टूट जाए ओखली भी टूट जाए हाथ में छाले आ जाएं तो भी भूसी से चावल निकलने वाला नहीं है ऐसे ही भगवत प्रेम के अतिरिक्त सब भूसी है उसे कूटते रहो तो कुछ मिलने वाला नहीं कल्याण का मूल उद्गम भक्ति है देखो धान में दो छिलका होते हैं एक नीचे का छिलका एक ऊपर का छिलका ये दो छिलका कौन है सूक्ष्मता से विचार करने पर श्री रूपगोस्वामी जी महाराज की वाणी में इसका समाधान प्राप्त होता है श्री रूपगोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये भक्ति के दो छिलका हैं, एक छिलके का नाम है ज्ञान और दूसरे छिलका का नाम है कर्म अन्यालाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशील भक्तिरुत्तमा उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है अन्य अभिलाषिता शून्यम श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति तत्सुख सुखित्व की जो अभिलाषा है उससे सर्वथा शून्य उसके अतिरिक्त कोई अभिलाषा चित्त में न हो भगवत प्रसन्नता की ही एकमात्र अभिलाषा और भक्ति कैसी हो अनुकूलता पूर्वक भगवान का चिंतन हो प्रतिकूल भाव से नहीं अनुकूलतापूर्ण भगवान का चिंतन हो और वह भक्ति कैसी हो ज्ञान और कर्म से अनावृत हो। ऊपर का छिलका है ज्ञान और नीचे का छिलका है कर्म ये हटेंगे कैसे मुसल से हटेंगे पहले धान ले लो भक्ति को ले लो क्रियताम यदि कुतोपी लभ्य थे जैसे मिले रूप गोस्वामी जी कहते हैं सातु साधन साहस हरिभक्ति सुद्रलभा हजारों प्रकार के साधन करने के बाद ही मिल जाए भक्ति तो बहुत सुलभ हो गई क्योंकि हरि हरिभक्ति सुदुर्लभा दुर्लभा नहीं सुदुर्लभ भगवान की भक्ति है उसको ले आओ और लेने के बाद फिर अनन्य निष्ठा से जो भगवत समर्पण है ना वही है मूसल उस समर्पण की चोट से दोनों को अलग कर दो ज्ञान और कर्म के छिलके को अलग कर दो आओ बढ़िया चावल हो जाएगा उड़ा दो उसको भूसी अलग उड़ जाएगी चावल आ जाएगा फिर ठाकुर जी को कहकर खीर चिक, बना करके भोग लगाओ ठाकुर भी स्वाद लें और तो प्रेमी वैष्णव भी स्वाद लें धान का छिलका जब तक रहेगा तब तक वो आस्वादन के योग्य नहीं रहेगा हम ज्ञान का खंडन नहीं कर रहे हैं न कर्म का खंडन कर रहे हैं जो ज्ञान भक्ति से रहते हैं जो कर्म भक्ति से शून्य वह उसका निषेध किया कर्म ही भागवत धर्म बन जाता है जब भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत समर्पित वृत्ति से उसका अनुष्ठान किया जाता है और तो भगवान को उस समर्पित उसे कर दिया जाता है तो वह कर्म भी भागवत धर्म बन जाता है कहने का तात्पर्य यहां ये है कि ऐसा ज्ञान और ऐसा कर्म जो भक्ति को ही ढक ले ऐसे ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है ऐसे कर्म की जरूरत नहीं है जो भक्ति के स्वरूप को ढकले ऐसे छिलकों को अलग करके और वो आनंद में विह्वल हो जाते हैं और जो भक्ति को छोड़ करके केवल आत्मज्ञान कैवल्य ज्ञान हो जाए बोध यतनं यत्न कुरंती ते क्लिश्यंत वे कष्ट ही कर रहे हैं साधन का श्रम ही उनके हाथ पड़ता है जैसे कोई धान की भूसी कूटने वाला उसके हाथ भूसी कूटने का श्रम ही पड़ता है उसे लाभ नहीं मिलता लाभ की किचू हरि भगति समाना भक्ति के समान कोई लाभ है क्या और जब भक्ति को त्याग दिया तो लाभ क्या मिला लाभ कुछ भी नहीं मिला और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाए प्राप्त हो जाए हे भगवान आपकी प्राप्ति का अधिकारी कौन है भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति के को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है अथवा मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है अथवा आपकी भक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है अथवा आपको प्राप्त करने का कौन अधिकारी है ये सब एक ही बात है श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्व सुसमीक्ष मणो भुंजान एवामकृत विपाक हृद्वाब पुर्भ विदधन् नमस्ते जीवे तय मुक्ति पदे सदा भा हे भगवन् जो आपकी अनुकंपा को वर्तमान क्षण में प्रत्यक्ष दर्शन करते रहते हैं ईक्ष संदर्शन धातु से ईक्षमाण बना और वर्तमान काल शांत प्रत्यय हुआ इसका तात्पर्य वर्तमान काल में कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करते रहते हैं सुसमीक्षमाण सु और सम दो उपसर्ग है इसका तात्पर्य अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो आपकी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करते रहते इससे बड़ी कृपा और कोई दूसरी नहीं हो सकती है ऐसा विचार करते रहते हैं और जो कुछ अपने ऊपर आई हुई विपत्ति है उसको भुञ्जान एवात्म भुंजान एवात्मक्रतम आत्म आत्मक्रतम विपाकम इति मत्वा भुंजानम एव ये हमारा अपना किया हुआ ही है जिसे हम भोग रहे हैं ऐसा विचार करते रहते हैं भुंजान एवात्मकृतम दिपाकम अर्थात उसकी निवृत्ति के लिए भी प्रार्थना नहीं करते दुख की निवृत्ति के लिए भी प्रार्थना नहीं करते एक कोई सज्जन पहुंचे और श्री गया प्रसाद जी महाराज से पंडित जी से पूछा उन्होंने कि तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेष नाशा गोविंदाए नमो नमः इस मंत्र के जब से अब क्लेश का नाश होता है तो आपकी क्या आज्ञा है मुझे यह करना चाहिए तो पंडित जी ने पहले तो आना कानी कि बोले ठीक है जैसा आपका मन हो जब ज्यादा आग्रह पूछा हम तो आपसे पूछना चाहते हैं तो पंडित जी ने कहा कि आपने क्लेश नाश के लिए अपने लाला को क्यों परेशान करना क्लेश के नाश के लिए भी ठाकुर जी को कष्ट क्यों देना तब क्या करें महाराज बोले बस कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार आयो गोविंद नमोनो केवल नमस्कार करो क्लेश नाश की भी प्रार्थना करना ये अपने प्रियतम को कष्ट देना है हम अपने प्रियतम को कष्ट क्यों दें ये देखो संतों का भाव कितना ऊंचा होता है गुंजान ये बात में प्रतम विपार जो कुछ मिल रहा है ये अपना किया हुआ भोग रहे हैं ऐसा विचार करके भोगने में अति प्रसन्न रहे और इतना ही नहीं भोगते भोगते भी भगवान से प्रार्थना करें हे प्रभो ये सब हमारे अपने किए हुए हैं भोग के रूप में भी आप ही कृपा करके पधारे हैं बस ऐसी कृपा करें कि भोग के स्वरूप में जो आप हमारे पास आए हैं हम आपकी कृपा का पूरा लाभ ले सके स्वाद ले सके भोग का भी पूरा ऐसी कृपा करते रहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए गुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवादिल विदन नमस्ते हृदय से बाणी से शरीर से आपको आपकी विभूतियों को नमस्कार करते रहते हैं कहते ऐसे जो भक्त हैं जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भक्त जीवेत का तात्पर्य है एवं प्रकारेण यो स्वकीय कालक्षेपम कुरिया इस प्रकार से जो अपना कालक्षेप करते हैं इस पद्धति से जो जीते हैं जीवित इस पद्धति से जो जीते हैं मुक्ति पदे सदाएट मुक्ति है चरण कमलों में जिनके मुक्ति ही पदे यश असौ मुक्ति पद श्री कृष्ण तस्मिन प्रेम रूप संपत्तौ सदाय भाग उनकी जो प्रेम रूपी संपत्ति है उसमें उसकी प्राप्ति का अधिकारी हो जाता अथवा मुक्ति है चरण कमलों में जिनके ऐसे मुक्ति पद श्रीकृष्ण की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता अथवा मुक्ति पद के प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है माने मुक्ति पद के प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है क्योंकि धर्म प्रोजित कही तो वो निर्मत सराणाम सताम इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी जी कह चुके हैं प्र उपसर्गे नात्र मोक्षाभिस निरस्ता प्र उपसर्ग देकर के मोक्ष की अभिसंधि को भी निरस्त कर दिया गया अर्थात मोक्ष की कामना भी जहां नहीं है ऐसे भागवत धर्म का निरूपण भागवत में हुआ है ऐसी भक्ति करके केवल मुक्ति की ही चाह रखे ठीक नहीं मुक्ति है चरण कमलों में जिनके ऐसे जो श्रीकृष्ण हैं उनकी जो प्रेम रूपी संपत्ति है उसमें वह हकदार बन जाता है उसका अधिकारी बन जाता है जितने भगवान के भक्त हैं उन समस्त भक्तों ने भगवान की कृपा का अनुभव किया है भक्ति हृदय में प्रकट हो गई इसकी पहचान क्या है इसकी पहचान यही है प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का दर्शन हो ये भक्ति की पहचान है जितने भक्त हुए हैं आज तक और जितने होंगे और आज जितने भक्त हैं सबका एक ही सिद्धांत है प्रतिपल कृपा का दर्शन करो आज देखिए आज हम लोगों के ऊपर भगवान की कितनी कृपा है हम मनुष्य बनने लायक थे ऐसे कर्म थे हमारे ठाकुर जी ने कृपा करके मनुष्य बना दिया मनुष्य में भी उत्तम कुल में जन्म दे दिया फिर भजन के अपने ठाकुर जी ने सत्संग के संस्कार दे दिए फिर गंगा जी के तट पर बैठने का अवसर दे दिया ये साक्षात भगवान प्रवाहित हो रहे हैं गंगा जी के रूप में ये ब्रह्मद्रव है साक्षात ठाकुर जी विराजमान है इनका दर्शन दे दिया तो आज इस क्षण में जो कृपा है इससे बड़ी कृपा हो सकती है ऐसे निष्काम महापुरुष ऐसे विरक्त महापुरूष हम लोगों को प्राप्त तो हो गए ये भगवान की सामान्य कृपा है हे नाथ हम इसके योग्य नहीं थे एक महात्मा रो रो करके कहते थे कहते थे हे नाथ एक मुट्ठी सूखा आटा फांकने लायक भी हमारा भजन ये कौन महात्मा कहते थे श्री सम्पूर्णानंद जी महाराज रो करके कहते थे कहते थे एक मुट्ठी सूखा आटा फांकने लायक हमारा भजन नहीं है समर्पण नहीं है भक्ति नहीं है हे नाथ मेरे ऊपर कितनी कृपा आप कर रहे हैं सब प्रकार से श्री ठाकुर जी अपने आश्रितों को संभालते हैं भगवान की कृपा का प्रतिफल अनुभव करना संकट क्यों आता है इसलिए आता है वो भीतर की भक्ति को टटोलने के लिए ठाकुर जी संकट रूप से आते हैं कि देखें अब इस काल में ये कृपा का अनुभव करता है कि नहीं कृपा का अनुभव करे तो कहते हैं ठीक है ये भगत और यदि भगवान कोई कोसने लग जाए तो फिर उसकी भक्ति की पोल खुल जाती है प्रत्येक पल भगवान की कृपा का अनुभव करे हरि तुम हरि तुम बहुत अनु ग्रह की साधन धाम विबु दुर्लभतन मोहि कृपा कर दीन हो हरि तुमा बहुत अनुग्रहु कोटिह मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार तदपिनाथ कछु और हों दीजे जय परमदास आप उदार श्रोमणी हैं इसलिए और दे दीजिए हे नाथ विषय रूपी जल में हमारा मन रूपी मीन निरंतर डूबा रहता है अलग नहीं होता आप कृपा करके अपने चरण कमल में चिन्हित अंकुश चिन्ह से हमके हमारे मन रूपी मीन को फंसा करके अपने चरणों में बुला लीजिए हमारे दुख को दूर कर दीजिए हे हे भगवं यही विधि वे हर मेरो दुख कौतुक राम तिहार हरि तुम बहुत अनुग्रह की आप कृपा करने वाले हैं आप दिनों पर दया करने वाले हैं यह सुनकर ही हमारा मन आपकी ओर बढ़ा है अब भगवन कहीं ऐसा न हो कि हमारे भीतर तो पहले से अविश्वास भरा हुआ है आपने कोई कंजूसी कर दी तो फिर हमारा मन हट जाए इसलिए आप ही हमारे चित्त को पकड़ लीजिए हम आपको नहीं पकड़ सके आप हमारी बुद्धि को हमारे मन को हमारे चित्त को आप पकड़ लीजिए श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं दीन दयाल सुनी जबते दीन दयाल सुनी जबते तबते मन में कछुए सी बसी है दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है तेरो तेरों कहा जाऊ कहा तेरों के जाऊ कहा अब तेरे इनाम की फेंट कसी है तेर आस रो एक मलूक को तेरे समान न दूजो जसी है हो मुरारी मुकार कहो या मैं मेरी हंसी नाये तेरी हंसी है क्यों यदि आपने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया तो संसार कहेगा कि देखो उनका भगत उसकी क्या दशा हो गई गणश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके गणश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी अपकीरति भी तेरी होगी यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी अपकीरति भी तेरी होगी हम नंद सुवन गोपाल के हैं हम नंद सुवन गोपाल के हैं यह बात जगत को बता चुके तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके दिनाथ आप हमारे अपने श्री वल्लभाचार्य जी ने तो यहाँ तक कहा है ये कहते हैं कि हे प्रभु आपने हमें अपनाकर बड़ी कृपा की अब ठुकरा दें तो हम आपकी शिकायत नहीं कर सकते क्यों हम तो चांडाल कन्या के समान हैं कोई राजा किसी चांडाल कन्या का वरण कर ले तो क्या वह चांडाल कन्या अपने में अभिमान रखेगी क्या मैं इस राजा की योग्य नहीं थी लेकिन इस राजा ने मेरी नीचता का विचार छोड़ करके मेरा वर्ण कर लिया वह अभिमान नहीं करेगी वह दीनता में गड़ी रहेगी चांडाली राजपत्नी चेत राज चैवाव मानिता चांडाल की कन्या राजपत्नी बन जाए और फिर राजा की चुगली होने लग जाए लोग कहने लग जाए अरे राजा तो बड़ा दुष्ट, बड़ा पतित है देखो इसको चांडाल कन्या मिली रानी बनाने के लिए अरे ये तो बड़ा विषय है बड़ा भोगी है ऐसी निंदा राजा की होने लग गई राजा के कान में बात पड़ी तो राजा ने उसको निकाल दिया तो बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि हम चांडाल कन्या के समान हैं आपने स्वीकार कर लिया और इसके बाद भी यदि हम भटक गए छिटक गए आपने हमको अलग कर दिया किसी के बहकावे में आकर के पतित है नीच है तुम्हारे लायक नहीं है आपने अलग कर दिया तो का क्षतिर्भवित हमारी क्या क्षति होगी हम तो भंगिन पहले से ही थे आपने हमको पहले भी झाड़ू लगाते थे अब आपने अलग कर दिया तो फिर हमने झाड़ू उठाई टोकरी उठाई रोड पर झाड़ू लगाने लग गए अब जो झाड़ू लगाने लग गए तब तो आपकी और बदनामी होने लग गई पहले कम बदनामी थी पतित को अपनाया था कम बदनामी थी अब त्याग कर दिया तो ज्यादा बदनामी हो लोग कहने लगे कि देखो तो सही राजा बड़ा दुष्ट है इसमें दया का नाम निशान नहीं है पहले तो उस बेचारी को रानी बनाया अब धक्का देकर बाहर निकाल दिया अब बेचारी हाथ में झाड़ू लेके टोकरी लेके गंदगी बटोरती हुई घूम रही है तो महाराज उस समय वह राजा क्या करेगा ठाकुर जी से पूछते हैं उस समय वह राजा क्या करेगा बोले राजा यदि बुद्धिमान होगा तो यही करेगा उस चांदाली को बुला के कहेगा तो देखो ऐसा है हमने तुमको एक बार तो अपना लिया ना तो सदा के लिए अपना लिया है अब तुम झाड़ू लेके मत घूमो गंदगी मत बटोरू क्या तुम्हारी लिए एक बढ़िया दिव्य महल हम बनवाए देते हैं वो तुम्हारे पास हम खुद आजाया करेंगे वहीं तुम रहो और मौज से महल में रहो मस्त रहो और बस तुम इतना समझती रहो भले हम तुमसे दूर हैं लेकिन तुम हमारी हो बस ये सुनकर के वह चांदालिन आह्लादित हो जाती है मस्त मौज से रहती है ऐसी भगवान हम तो चाण्डाल के तुल्य थे आपने हमको अपना लिया और अपनाने के बाद फिर वृंदावन में आश्रय दे दिया महल बनवा दिया नित्य महल में रख दिया तो कह बस यहां रह करके तुम मौत से रहो अब कोई बात नहीं जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम खुद आ जाएंगे बोलो वृन्दावन बिहारी भक्त का सत्कार होने पर वह उसे अभिमान नहीं होता क्यों हम तो पतिता धम थे इस योग्य हम नहीं थे सत्कार हो रहा है भगवान की करुणा है तिरस्कार होता है तो वह सोचता हम तो पति पहले ही थे हमारा तिरस्कार क्या हुआ हमारे तिरस्कार की क्या महिला इस प्रकार से भक्त निरंतर भगवान के चरणों में रह कर के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करता रहता है दर्शन करता रहता है ऐसा भक्त आपके चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है हे भगवान हमें यह पक्का विश्वास है कि आप जीवगत दोषों का ध्यान नहीं देंगे देते ही नहीं आप क्यों कहते कि ये सारा ब्रह्मांड आपका उधर है और सब जीव आपके ही पेट में हैं जो कुछ कर रहे हैं अच्छा बुरा भला बुरा पाप पुण्य सब आपके ही पेट में कर रहे हैं आपके पेट के जीव हैं इसलिए आप इनको क्षमा ही करेंगे इनके ऊपर कृपा ही करेंगे उत्षेपण गर्भगत्य पादयो किल मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्त व्यपदेश भूषित कुे दप्य नगवन बालक माता के पेट में हाथ पैर फेंकने लग जाता है माता को बड़ी पूजा होती है और प्रसव के काल में तो भारी वेदना होती है लेकिन इसके बाद भी वह माता पुत्र का अनिष्ट नहीं करती नहीं सोचती कि इसने पेट में बड़ा दुख दिया अथवा प्रसव काल में बड़ी पीड़ा दी तो उसका गला दबा के मार दूं, ऐसा कोई माता नहीं सोचती अपितु उस बालक के मुख को देखकर प्रसव वेदना को भी भूल जाया करती है ऐसी हेनाथ आप जैसे मां बच्चे के अपराध को नहीं समझती है ऐसे ही आप हमारे इस अपराध को अपराध नहीं समझेंगे क्योंकि क्या है और क्या नहीं है जो है वह भी आपसे भिन्न नहीं है और जो नहीं है वह भी आपसे भिन्न नहीं है अस्थि नास्ती ये केवल वाणी का व्यवहार मात्र है वस्तुतः आप ही आप हैं आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है आप अनंत हैं इसलिए हे भगवान कोई ऐसी वस्तु है नहीं जिसमें आप न हो और ऐसा कुछ है नहीं जो, जो आपके भीतर न हो आपने सबको अपने में समेट रखा है और सबके भीतर आप समाये हुए हैं ऐसे आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हे भगवन अहोति धन्या ब्रज गो रमण्य स्तनिया मुदा या सा विभो वत्स्य तरात्म जात्म ते दिन श्री ब्रह्मा जी महाराज की ब्रह्मा जी कहते बड़े आनंद की बात है बड़े विस्मय की बात है ये ब्रज गोपिया बहुत धन्यवाद देने के योग्य हैं ब्रज गोपियाँ अतिशय प्रसन्नी प्रशंसनीय हैं इतना ही नहीं ब्रजवासी धन्य है ब्रज गोप धन्य है क्यों कहते इसलिए धन्य है ब्रज गो और ब्रज की गायें भी धन्य हैं और ब्रज की रमणियां भी धन्य हैं गोपियां भी धन्य हैं क्यों ये दोनों आपको तृप्त करने वाली है बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा आपको तृप्त नहीं कर सके और उन उनको ब्रज गोपियों ने अपनी छाछ से तृप्त कर दिया माखन से तृप्त कर दिया दही से तृप्त कर दिया गायों ने अपने दूध से आपको तृप्त कर दिया इसलिए हे भगवान बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा ऋषि भी इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की तुलना नहीं कर सकते हैं हे भगवान बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक करते चले आ रहे हैं लेकिन वे तृप्त नहीं कर सके और ब्रज की गायों ने ग्वालिनों ने बछड़ो ने बालकों ने आप सबको आपको तृप्त कर दिया आपने उमंग से उनका दूध किया है क्योंकि जितने बछड़े हैं वे सब श्री कृष्ण हो गए और जितने बालक हैं सब श्री कृष्ण हो गए सब आपको सबने तृप्त कर दिया इसलिए वस्तुतः इनका जीवन धन्य है अहो भाग्यम अहो भाव्यम नंद गोप ब्रजौ कसा यन मित्र परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम बड़े सौभाग्य की बात है बड़े सौभाग्य की बात है धन्य है ब्रज के समस्त जीवों को धन्य है ब्रज के समस्त जीवों को धन्य है यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम परिपूर्ण सनातन ब्रह्म जिनके मित्र बन गए जिनके प्रिय बन गए जिनके हितैषी बन गए उन ब्रजवासियों को बारंबार धन्य है इसी को नाभाजी ने कहा है घोष निवासिन की कृपा सुर नर बांचत आदि अज बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज उन सबकी चरण रज का मैं इच्छुक हूं मैं उनकी उनका अभिलाषी हूं हे भगवान अब हमारी एक प्रार्थना है आपसे आचार्य जो होते हैं वो जीवों के प्रतिनिधि बनकर प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी भागवत धर्म के आचार्य हैं हम सबके प्रतिनिधि बनकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही हमको प्रार्थना करने की पद्धति समझा रहे हैं हमें ठाकुर जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए ग्य महिमाच्युत तस्ता दस वय बत भूरी भागा एतृशिकषक अचकृत्वा शरवादयृद जम्वमृता सवंसे सर्वादयो हृदय ज्वृता सी भगवान इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही हम देवता बड़े भाग्यवान हैं हम देवता बड़े भाग्यवान हैं क्यों भाग्यवान हैं कहते इसलिए भाग्यवान हैं कि इन ब्रजवासियों की इंद्रियों पर अधिष्ठात्री देवता के रूप में हमें आश्रय मिला होगा इसलिए हम बुद्धि इंद्रियों पर इंद्रियाधिष्ठात्र देवता है इंद्रियों पर इंद्रियाधिष्ठात्र देवता है और ये ब्रजवासी अपनी इंद्रियों से आपके ही अनुभव में निरंतर लगे रहे और इतना ही नहीं ग्यारह कटोरों में भर भर कर श्रीकृष्ण को ही पी रहे हैं ये ग्यारह कटोरे कौन है पंच ज्ञानेन्द्रीय पंच कर्मेंद्री और ग्यारह मन पी रहे हैं और इतना ही नहीं हे भगवान वे चरण कमलों के अमृत को और पी रहे हैं मकरंद का पान कर रहे हैं उनसे एक एक अंद्रिय धन्य हो रही है निहाल हो रही है हे भगवान ये ब्रजवासी बहुत धन्यवाद देने के योग्य हैं इसलिए हे भगवान अब आप ऐसी कृपा करें कि के केवल इंद्रियाधिष्ठात्री देवता के रूप में नहीं मेरा ब्रज में किसी रूप में जन्म हो जाए ब्रह्मा जी ब्रजवास की प्रार्थना कर रहे हैं हम ब्रजवासी बन जाएं। तद भूरि भाग्य मिह जन्म किम यद गोकुले कतमाघ्रि रजोभिषेकम तु यीवितखिल भगवान मुकुंद्रुति मृग्यमेव हे भगवान यदि ब्रजवास करने में बैठ जाए माताजी बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए माता कोई बात नहीं बड़े जी बैठ श्री वृंदावन बिहारी ला विराज तद्भू भाग्यमेह जन्म किम प्यटव्यां यदोकुले कटमाघ्रि रजोिषेकम यीव निखिल भगवान्कुंद्रुति मृग्यमेव इस ब्रज में यदि गोप गोपी के रूप में ग्वाल वाल के रूप में हमारे जन्म का सौभाग्य न हो तो कोई बात नहीं किसी भी योनि में जन्म हो जाए कीट पतंगे के रूप में जन्म हो जाए मान लो किसी चेतन की योनि में जाने का सौभाग्य न हो तो हम लता पता बन जाएं पत्थर बन जाएं मिट्टी बन जाएं यहां की क्योंकि हे भगवान जब हमें ब्रजवास प्राप्त हो जाएगा तो किसी न किसी प्रेमी की चरण धूल हमारे ऊपर अपने आप पड़ जाएगी ब्रज प्रेमियों का धाम है चरण धूल हमारे ऊपर पड़ जाएगी क्योंकि यदि जीवतिम तू निखलम भगवान मुकुंद हे मुकुंद इन ब्रजवासियों के जीवन धन प्राण धन आप ही हैं और ऐसे ब्रजवासियों की चरण धूल भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा आपकी चरण धूल की खोज तो आज भी वेद की रिचाओं को बनी भैया इसे ध्वनि क्या निकल रही है से ध्वनि यह निकल रही है कि जब वेद की रचाएं खोज रही तो उन्हें खोजने दो हमें उसकी भी अपेक्षा नहीं हमें तो प्रेमियों की चरण धोली भैया भगवत चरण रज की अपेक्षा प्रेमियों की चरण रज की महिमा ज्यादा है क्योंकि आपके प्रेम की प्राप्ति होती ही उसे है जो यतन... महीय महीसा पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनाम नगणी वृणी सवत रहु गणी तत्तपसा नाती न चे जया निर्वपना न छंदसा नीव जलाग्नि सूर्य बिना महत्द रजो अभिषेकम इसलिए हे भगवान आपकी चरणरज वेद के चरण खोज रही है उनको खोजने दो हमें तो ब्रजवासियों की चरण धूल मिल जाए बस उन निष्किचनों की चरण धूल मिल जाएगी तो आपका दिव्य प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा इस निष्कंचनों की चरण धूल से भगवान भी प्रेम करते हैं इसलिए तो रज में खेलते हैं एक बाई थी उनका नाम था श्री गुंजा मालिन अपने ठाकुर जी की सेवा करती बाल भाव से बालक आते वहां खेलकूद करते एक दिन की बात है बालकों ने मिट्टी भरी और वो गुंजा बालिन के गोपाल जी के पास गए और धूल भर के ठाकुर जी पर धूल डाले आए जैसे ही धूल डाल के आए तो गुंजा मालिन बहुत नाराज बने सब बच्चों को फटकार के बहुत खबरदार हम रोज प्रसाद बांटती है तुमको प्रसाद देती है फल मिठाई देती है और तुम आज ठाकुर जी से उद्डता करते हो खबरदार यहां मत आना सब बालकों को डांट के भगा दिया अब ठाकुर जी को जैसे ही भोग धराया तो ठाकुर जी भोग नहीं आ गुंजावाले ने बोली क्यों जी क्यों नहीं रोक रहे हैं कहते तुमने हमारे सखाओ को डांट फटकार के भगा दिया अब वो बेचारे खेलने नहीं आएंगे तो हमारा मन कैसे लगेगा अरे भाई आप खेलते हो ये अच्छी बात है वे आपके साथ खेलते अच्छी बात है लेकिन इतनी उद्दंडता धूल डाल गए मंदिर में मैं बड़ी बूढ़ी कितनी सेवा करनी पड़ती ठाकुर जी बोले तुम्हें क्या पता हमने उनके ऊपर धूल डाली थी तब उनका दाव हमारे ऊपर बाकी था तब तक हम मंदिर में घुस गए हमारी ऊपर धूल डाल दी अच्छा तो ये दाव लेने के लिए धूल डलवाई है ऐसा करो सरकार दस पांच शेर ब्रजरज आपके ऊपर रोज डाल दिया करूंगी लेकिन ये बच्चों को उत्पाद के लिए हम हमत बुलाया करो ठाकुर जी से कहा पा लीजिए बोले नहीं पहले हमारे सखाओं को बुलाकर पबाव तप पाऊंगे ठाकुर जी ने और मैया बुला करके लाइए ठाकुर जी को भोग धरा के सबको प्रसाद दिया ये गुंजा मालिन का चरित्र भक्त माल में है तो कहने का तात्पर्य है कि श्री ठाकुर जी ये रज से अनुराग करते हैं ये रज वस्तुतः सच्ची बात तो ये है कि परब्रह्म परमात्मा उनकी समता करने वाला कोई जीव नहीं हो सकता है ये तो भगवान का भक्त के प्रति जो अतिशय स्नेह है अतिशय प्यार है उसके कारण वे उसकी चरण धूल को लेकर भी कृतार्थता का कर अनुभव करते हैं कोई जीव चरण धूल देने की योग्य भगवान छोटे बालक को पिता माता ऐसे आकाश में उछाल देते हैं और उसके पैर को अपने मस्तक पर रख के उसको खड़ा कर देते हैं अपने मस्तक पर उसके चरण रख लेते हैं और उसको खड़ा कर देते ऐ तू इतना बड़ा हो गया तो अब बताओ क्या वह बालक बड़ा हो गया या उसके पैर उसके मस्तक पर पड़ गए तो पिता छोटा हो गया।, नहीं गया उस बालक के प्रति अतिशय स्नेह होने के कारण उसके पैर को मस्तक पर रख लेता अपने से बड़ा उसे कर देता ऐसी ठाकुर जी का अतिशय प्यार है भक्तों के प्रति वे उनके चरणों को भी मस्तक पर रख लें अपने से भी ऊपर उठा दें ये उनकी महिमा है वस्तुता हम सब जीव तो भगवान के दासानुदास ही है यही समझना चाहिए ब्रह्मा जी भगवान से पूछने लग गए कि हे भगवन एक प्रश्न का उत्तर और कृपा करके दे दीजिए कौन सा प्रश्न है ये शाम घोष निवासीना मुत भवान किम देवरा तिना चेतो विश्व फला फलम दपर कुप्ययुति सदेश यितनय प्राणाशया तत्कृते हे भगवान हे देवताओं के भी आराध्य हे सर्वेश्वर प्रभु हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं इन ब्रजवासियों की जो निष्काम रति है निष्काम प्रीति है निष्काम भाव की सेवा है इसके बदले आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे कृपया तो आप बताएं। इसके बदले में क्या फल देंगे हमारा चित्त तो बहुत मोहित हो रहा है क्योंकि चार फल हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार फलों में सबसे श्रेष्ठ फल है मोक्ष तो क्या आप इन्हें मोक्ष दे देंगे अपना स्वरूप दे देंगे और स्वरूप देकर क्या आप इनके प्रेम से उऋण हो जाएंगे नहीं यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो सदे पूतनापि सकुलात्वामेव देवापिता पूरे कुल खानदान के साथ पूतना को आपने अपना धाम दे दिया मोक्ष दे दिया अगासुर बकासुर पूतना इन सबको आपने मोक्ष दे दिया फिर जिन ब्रजवासियों ने त धामार्थ जिनका धाम माने घर अर्थ माने धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण मन सब कुछ जिन ब्रजवासियों ने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है उन ब्रिजवासियों को देने के लिए आपके पास क्या है मोक्ष तो आपने असरों को दे दिया अब ब्रिजवासियों को देने के लिए आपके पास क्या है हमारे विचार से तो ये ब्रजवासी शाहूकार है और आप या ब्रज में कर्जदार हो भगवान मुस्कर भगवान कर्जदार हैं और ब्रजवासी साहूकार है जैसे कोई व्यक्ति कर्ज ले किसी से और उसका कर्ज चुकाने का सामर्थ्य न हो तो क्या करेगा वो साहूकार से कहेगा कि ऐसा है भाई आप बार बार तगादा करते हो अब कर्ज देने के लिए तो हमारे पास है ऐसा करो अब कुछ हमारे पास बचा भी नहीं हम कोई ले लो अरे भाई तुमको लेके हम क्या करेंगे तुमको रोटी और खिलाना पड़ेगी कहते नहीं ना तो हम तुमसे अन्न मांगेंगे ना तुमसे वस्त्र मांगेंगे बिना मांगे तुम जो कुछ दे दोगे उसी को खा लेंगे जो कुछ पहना दोगे उसी को पहन लेंगे और जैसे रखोगे वैसे ही हम रह जाएंगे करोगे क्या बोले सब काम करेंगे आपके कपड़ा धोएंगे आपके चरण दबाएंगे आपको भोजन बना के खिला देंगे आपकी सब सेवा करेंगे और इसके बाद भी यदि कर्ज न पटे और तुम्हें हमारी जरूरत न रह जाए तो ऐसा करना तुम हमें बेच देना किसी को और पैसा ले लेना लेकिन बस अब इतना समझो कि हम आपसे उड़ नहीं हो यही लीला ठाकुर जी प्रेमियों के साथ करते हैं कहते ऐसा करो अब कुछ देने के लिए तो हमारे पास है नहीं हमको ही ले लो ले आपको लेके हम क्या करेंगे कहते बस तुम्हारे पास हम रह जाएंगे तुम जो खिलाओगे सो खा लेंगे जो पहनाओगे सो पहन लेंगे ठाकुर जी कितने दयाल कभी ठाकुर जी कहते हैं हमको अमुख वस्त्र हम अमुक वस्त्र पहने कभी ठाकुर जी कहते हैं जो खिला दो सो खा लें जो पिला दो सो पी लें जो पहना दो सो ठाकुर जी पहन लें और इतना ही नहीं वे अपने भक्त की निरंतर सार संहार करते रहते निरंतर भक्ति की सेवा करते रहते हैं निरंतर भक्त की सार संभार करते रहते हैं और भगवान अतिशय अच्छा कृपा करते हैं अपने भक्त के प्रेम से भगवान पूरी नहीं होते क्या उद्योग हम कर रहे हैं अपने अपने लिए कोई उद्योग कर रहे हैं बिना किसी उद्योग के ये भरण पोषण कौन कर रहा है ये ठाकुर जी भरण पोषण हमारे श्री खाड़ चौक वाले महाराज जी एक अपने जीवन की घटना सुनाते सुनाते थे, सुना थे, थे महाराज जी के मुख से बहुत सुंदर लगती थी महाराज जी कहते कि कोई जमाना था बहुत गरीबी थी वृंदावन में भी बहुत गरीबी थी सब जगह गरीबी थी पैसा था ही नहीं लोगों के पास महाराज कहते कि जब सेठ साहूकार आते थे वृंदावन में तो पाई चढ़ती थी मंदिरों में पाई चढ़ती थी और पाईयों में मंदिर का खर्च चल जाता था महाराज बता था। और एक रुपया किसी ने चढ़ा दिया तो उसको बहुत बड़ा सेठ समझा जाता था कोई राजा महाराजा एक रूपये चढ़ाते थे दो रूपये चढ़ाते थे साहूकार चढ़ाते थे आम जनता तो पाई चढ़ाती थी संतों के पास और मंडल उनसे स्थानों के उत्सव चलते थे, चलता थे। तो महाराज जी कहते कि एक बार क्या स्थिति भाई क्या स्थान में केवल थोड़ा सा चावल बचा बस दाल नहीं आटा नहीं कुछ नहीं थोड़ा सा चावल और उस चावल का भात बना लिया और कहा कि चलवा आज ठाकुर जी को रोटी पाने की इच्छा नहीं भाती है, तो भात बनाया और गौ के गऊ का दही और भाजी ये जो पत्ती का साग होता है भाजी तो दही भाजी और महाप्रसाद भात कहते इसको थाल में हमने सजाया और ठाकुर जी का मुकुट श्रृंगार उतारने मंदिर में गए तो मुकुट उतारते उतारते हम कहने लगे ठाकुर जी से मन ही मन देखो प्रभु हम तो आपका भजन छोड़ के मांगने जाएंगे नहीं हम तो अयाचित वृत्ति से ही यहीं रहेंगे आज चावल था सो तो आपको भोग लगा दिया और कल से अब अन्य स्थान में नहीं है मिलेगा कहीं है नहीं मांगने हम जाएंगे नहीं चिट्ठी किसी को लिखेंगे नहीं एक रुपया जीवन में किसी से मांगेंगे नहीं ये हमारा निर्णय है अब यदि आपको अन्न का भोग लगाना हो तो व्यवस्था कर लो अपने नहीं हम तो गैया चराएंगे और खूब चकाचक आपको दूध का भोग लगाएंगे दही का भोग लगाएंगे आप भी दूध दही खाना हम भी दूध दही पा के मस्त रहेंगे भजन करेंगे अन्न की हमें जरूरत नहीं जंगल था पल्ली पार गैया चरा लाया करेंगे और दूध दोह के आपको भोग लगाएंगे कहते ऐसा मन मन में ये चिंतन चल रहा था और ठाकुर जी का श्रृंगार उतार के और जैसी थाल लेके आए तो क्या देखते हैं ठाकुर जी की दिल्ली पे मंदिर की दिल्ली पे दो रुपया रखा है ये इस बात उस समय की है ये महाराज जी बताते हैं कि करीब सन 38 की बात है सन 38 की बात है। सन 38 की, बात है। सन 38 की बात है। तो कहते हैं कि उस समय ये स्थिति थी जहां इस समय खाक शोक है सुदामा कुटी स्थान था नहीं ये स्थिति थी संध्या के बाद मनुष्य मात्र का दर्शन नहीं होता है। जंगल घोर जंगल वो अगाध यमुना जी में जल भरा था